सैकड़ों सैकड़ों सुख भोगे देखे उससे मुझे आनंद है मैं आह्लादित हूं और हजारों हजारों गलतियां की होगी और दुख भोगे उसका भी मुझे आनंद है कि गलतियों ने सिखा दिया कि ये जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं दुखों ने सिखा दिया कि ये दुखा ये सुख में आसक्त तो होना ठीक नहीं घर बार छोड़कर भाग गए और सबको ठुकराते रहे और अपने शरीर को भी सताते रहे कष्ट सहते रहे दुख भोगते रहे ये भी ठीक नहीं और भोग विलास में लट्टू होके गिरे रहे वो भी जीवन जीने का ढंग ठीक नहीं न भोग में न अति त्याग में हम तो मध्य मार्ग में शरीर को खिलाना पिलाना औषधवत जीवन जीने के साधन औषधवत उपयोग करके ये जीवन का पुष्प जीवन दाता के स्वभाव में खिलने के लिए है मेरा चैतन्य आत्मा कितना भीतर है वही का वही बाहर भी है जितना आज है वही कल है और परसों है आज और कल मन की कल्पना है आज और कल को जानने वाला वही मैं चैतन्य हर दिल में मैं मैं करता हुआ मन बुद्धि को सत्ता देता हुआ वही सत्ताधीश और मन बुद्धि से पार भी वही चिदाकाश एक आत्मदृष्टि ही सार है बाकी सब परिश्रम है एक आत्मज्ञान ही जीवन का आदर्श होना चाहिए लक्ष्य होना चाहिए जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है कोई आदर्श नहीं है उसका जीवन गोर अंधकार में में बिखर जाता है जिसके जीवन का लक्ष्य है आदर है चाहे वो हजार गलतियां कर ले, फिर भी कभी न कभी वो उस लक्ष्य को पा लेगा, जिसका लक्ष्य नहीं वो दस हजार गलती करेगा जिसके जीवन का लक्ष्य हो सर्वत्र ओत प्रोत चैतन्य घन है कीड़ी में भी ज्ञान है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है कीड़ी में भी ज्ञान है क्या खाना क्या ना खाना कहां रहना और कहां से भाग जाना ज्ञान तो उसमें भी है चेतना भी दिखती है और कीड़ी सुख के लिए यत्न करती है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप अनंत ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है कीड़ी मकोड़ा बैक्टीरिया में भी उसमें रे परमेश्वर की चेतना है अर्थात परमेश्वर ही अनेक रूप होकर ये बाह्य चेष्टा और आभ्यंतर प्रेरणा का प्रकाशक है अधिष्ठान है इंद्रियां मन बुद्धि चेष्टा करते हैं उन्हें खट्टा मीठा अनुभव होता है फिर भी उन सब अनुभवों से पार जो मेरा आत्मा है मेरा वही चैतन्य अनुभव अनुभव का भी आधार है बुद्धियां बदलती हैं मन बदलते हैं चित्त बदलते हैं शरीर बदलते हैं दरिया बदलते हैं दरिया के किनारे बदलते हैं ये सब उस चेतन की लीला है चेतन में है वह चेतन का स्पूर्णा है उसी को आल्हादनी शक्ति बोलते हैं माया बोलते हैं जैसे दूध और दूध की सफेदी अभिन्न है ऐसे मेरा चैतन्य आत्मा और उसकी स्पूर्ण शक्ति अभिन्न है ये जगत हरि रूप है हरी जगत रूप होकर दिखते हैं स्पूर्ण पुर के बदल जाता है लेकिन स्पूर्ण का आधार अस्फुर है जैसे सागर में तरंग उत्पन्न होकर हो लीन हो जाते हैं लेकिन सागर का तल में शांत जल है ऐसे ही विशाल उद उसमें कोई बड़े तरंग कोई छोटे तरंग है कोई मलिन तो कहीं शुद्ध तरंग सारे छोटे बड़े मलिन और शुद्ध उसी सागर में है ऐसे मेरे आत्म सागर में कहीं शुद्ध कहीं अशुद्ध कहीं छोटा कहीं बड़ा दिखता है और उसी में दिखता है जैसे सड़क पर लहर नहीं दौड़ती तरंग सड़क पर दौड़ता नहीं देखा वो पानी में ही पैदा होता है पानी में ही दौड़ता है और पानी में ही समा जाता है फिर पानी में उठता है फिर कोई ऊंची तरंग हो कोई नीची तरंग हो कोई छोटी तरंग हो कोई मोटी तरंग हो कोई कादव कीचड़ के इलाके में मलिन तरंग हो तो कोई बालों के प्रदेश में स्वच्छ तरंग हो इन्ह है सब उदधि सब उसी सागर की महासागर की हैं ऐसे कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई पवित्र है कोई अपवित्र है कोई अपना है कोई पराया है उसी विराट विशाल विशाल मेरे चैतन्य सागर की ही सारी तरंगें हैं तरंगें उठती है नाचती है टकराती लड़ती झगड़ती है मिटती है किलोल करती है फिर भी सागर से अलग नहीं हो सकती ऐसे ही संसार की सब चेष्टाएं करने वाले व्यक्ति परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं हैं नहीं हो नहीं सकते हम उसी परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं हम उसी परमात्मा में हंस खेल रहे हैं ये हजार हजार गलतियों के जो मुझे सबक मिले हैं जब जब ईश्वर दृष्टि की तब सुख पाया शांति पाई आनंद पाया उत्तम विचार हुए और जब जब अच्छे बुरे की दृष्टि की अपने और पराये की दृष्टि की नाम और रूप में आस्था की तब तब धोखा खाया और मुझे आनंद है कि दुखा खाने पर भी हम कुछ सीखे हैं और अनुकूलता आने पर भी कुछ सीखे हैं अनुकूलता तो कहती है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और दुखा से जो दुख मिला उसने ये बताया कि अज्ञान की निगाह दुखदाई है तो हमने जो प्रतिकूलताएं सही या दुख सहा या दुखे खाए उसका भी हमें मजा है अगर ये गलतियाँ और दुख प्रतिकूलताएँ विघ्न और बाधाएं न होती तो शायद हम उतने उन्नत भी नहीं हो पाते ये हमारे सारे जीवन के अनुभव हैं प्रतिकूलता और दुख भी हमें कुछ सीख दे जाते हैं और अनुकूलता भी हमें कुछ आनंद और उल्लास दे जाती है सारे जीवन की सारे यात्राओं की मीमांसा यह है कि हमारे पास अनुभव का फल है अनुभव रूपी फल का हम आदर करते हैं कि जब जब देह भाव से आक्रांत होकर जब जब संसार के चलित तरंगों को ही सार समझकर तरंगों के आधार को भूले हैं तब तक दुख उठाए हैं और जब जब तरंगों के आधार को सत्य समझकर तरंगों को लीला समझकर संसार में बिछरे हैं तब तब आनंद और सुख और ईश्वर की मस्ति का अनुभव होता है सारे धर्म उसी सुख स्वरूप ईश्वर के तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं उनकी भाषा अपनी अपनी है सारे कर्म आदमी को सुख के लिए प्रेरित करते हैं इंजा गलती होती है दृष्टि सीमित हो जाती है इंद्रियगत सुख में आबद्ध हो जाते हैं विकारी सुख में पिसलते हैं तो प्रकृति फिर थप्पड़ मारती है तरंग टकराते हैं और शांत जल में आते हैं तो कोई कोलाहल नहीं दरिया के किनारे उछलते कूदते तरंगों को देखने वाला आदमी ये कल्पना भी नहीं कर सकता है किसका आधार शांत ददी है तल्ले में बिल्कुल शांत स्थिर जल है और उसी के सहारे ये चल दिख रहा है चल दिखता है तरंग तरंगित होने वाला जल बहुत थोड़ा है लेकिन उसके गहराई में शांत जल तो अमाप है ऐसे ही तरंगित होने वाला माया का हिस्सा तो बहुत थोड़ा है मेरा शांत ब्रह्म तो अमाप है ऐसी कोई बूंद नहीं जो तरंग से जल से भिन्न हो ऐसा कोई जीव नहीं जो परमात्मा से भिन्न हो ऐसे कोई तरंग नहीं के बिना पानी के दौड़ सके या रह सके ऐसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं के बिना चैतन्य के हो सके या रह सके जिंदा है तब भी उसमें चैतन्य परमात्मा है और मर गया है तभी भी सुषुप्त घन अवस्था में चेतना तो मौजूद ही है चैतन्य स्वरूप जला दिया जाता है तो उसमें वो जल वाष्भूत होकर विराट जल में मिलता है उसके शरीर का आकाश विराट महाकाश में मिल जाता है उसका श्वास महाश्वास में मिल जाता है उसका पृथ्वी तत्व पूरी पृथ्वी तत्व में मिलने को उद्दत होता है जैसे सागर में से बूंदे और तरंगे उत्पन्न होकर सागर में लीन होती है ऐसे ही हम लोग ईश्वर में ही से उत्पन्न होकर ईश्वर में ही खेलकर ईश्वर में ही लीन होते हैं कि दुख तब उठाते हैं कि उसको ईश्वर नहीं मानते ईश्वर नहीं समझते ईश्वर तो का भाव नहीं जगता मेरे तेरे का भाव ही हमें दुख देता है परेशानी देता है इस भाव को बदला बेड़ा हो जाता है जिसके पास खूब विचार है तर्क है खोपड़ी तो तगड़ी है लेकिन हृदय नहीं है तो उस जीवन है। उस सुख आजीवन है उत्सुख है जीवन में अशांति उद्वेग तर्क वितर्क तो कु होते हैं सुख सुख मस्तिष्क में जीने का मजा नहीं हृदय की नितांत अनिवार्यता है जिसके पास विशाल हृदय है विशाल सहानुभूति है विशाल प्रेम है उस प्रेमापत्ति की विशालता का अनुभव करके आनंदित रहता है सुखी रहता है किंतु केवल विशाल हृदय से केवल हृदय की के भावना से ही काम नहीं चलता वहां भी भावना भावना में अज्ञानता के कारण बहुत दुख उठाने पड़ते हैं बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं केवल भावना भी काम नहीं, भावना के साथ विशाल ज्ञान निधि भी चाहिए तो मस्तिष्क तो थोड़ा हिस्सा मस्तिष्क का हो थोड़ा हृदय का हो नहीं हृदय की विशालता हो और मस्तिष्क के ज्ञान में विशाल समझ हो यश ज्ञानमय तप आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने साथ करें क्योंकि आप एक परिचिन्न शरीर नहीं है आप जो भी देख रहे हैं अपने आप को ही देख रहे हैं क्योंकि आप एक साढ़े पांच फुट के देह नहीं हैं जिससे देख रहे हो वो भी आप ही हैं जो देख रहे हो वो भी आप हैं जिसके लिए देख रहे हो वो भी आप हैं जिसके लिए कर रहे हैं वो भी आप हैं ऐसा विशाल ज्ञान और विशाल बा प्रेम दोनों का जब प्राकट्य होता है तो आदमी अनंत के महासागर में संसार दुखदायी नहीं दुखदायी अज्ञान है संसार सुखदायी भी नहीं सुखदायी भी अपनी मान्यता है संसार तो ईश्वरमय है आनंद स्वरूप है सुख और दुख तो मन की तरंगे हैं संसार में सुख नहीं सुख अपनी मान्यता में वासना में संसार में दुख नहीं दुख अपनी संकीर्णता में अपनी बेवकूफी में है हकीकत में बेवकूफी में थी तो न सुख है न दुख है पूर्ण का पूर्ण है आनंद का आनंद है महाआनंद है हर हाल में खुश हर देश में खुश हर काल में खुश हर घटना में खुश एकाक जीवन का मजा कुसंग से बचे कुसंग माना मानासकीर्ण जीवन में जीने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से बचकर सुसंग में रहे अज्ञात और एकांतवास में श्री कृष्ण ने तेरह वर्ष बिताए थे उसी अपने व्यापक स्वरूप में रमण करने में सित्तर वर्ष के श्री कृष्ण थे तिहासी वर्ष की उम्र तक से कृष्ण गौर अंगिरस ऋषि के आश्रम में वही अपने सर्वस्व स्वरूप में सर्वस्व स्वभाव में विचरण किए युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता देखी उस महामाया में वो कर दिया और दुर्योधन की संकीर्ण दृष्टि थी वो तोड़नी थी उसके निमित्त दुनिया को सबक सिखाना था उनको सबक सिखाना था कृष्ण ने ये भी मजे से कर दिया दुर्योधन को भी ठीक कर दिया दुर्योधन के पक्ष वालों को भी ठीक ठिकाने पहुंचा दिया फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के मैदान में आने के पहले संधिदूत होकर गए थे तब और उससे भी पहले मेरे हृदय में पांडवों के प्रति अगर राग न रहा हो तो कौरवों के प्रति मेरे चित्त में द्वेष न रहा हो तो इस समता की परीक्षा निमित्त ये मृतक बालक जिंदा हो जाए वही मृतक बालक जिंदा हुआ समता की परीक्षा का प्रत्यक्ष कराने के लिए इसलिए उसका नाम परीक्षित राजा पड़ा तो तुम्हारे जीवन में वो ज्ञान आ जाए जो समता राग से प्रेरित होकर नहीं द्वेष से प्रेरित होकर नहीं सहज स्वभाव सहज कर्म कौंती और न्यजीत सदोषा भी सहज कर्म ज्ञानवान करते हैं उनके लिए दोष युक्त भी बाहर से दिखे कर्म या गुण युक्त दिखे ज्ञानवान गुण और दोष को बच्चों का खिलवाड़ समझते हैं जैसे तरंग कभी मलिन तो कभी स्वच्छ कहीं छोटे तो कहीं मोटे ये उसकी आह्लादनी लीला है ऐसे ही अपने स्वरूप में बैठकर आपकी जो भी चेष्टा होगी वो चैतन्य की आह्लादनी लीला है उस चैतन्य का विवर्त है ऐसा समझकर ज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष सुख से बिछरते हैं शत्रुप्तो भवती अमृतो भवती वह होते हैं अमृतमय होते हैं सतरती लोकांत आर्यति वे हैं औरों को तारते ओम आनंद ओम शांति ओम परमानंद अंदर बाहर वही कावाई सुख स्वरूप मेरा परमात्मा है अंदर बाहर आगे पीछे उधर अध वही सारा का सारा भरा है जैसे मछली के आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल जल राशि भरी है और मछली के पेट में भी वही है और मछली के खून में भी वही जल तत्व है ऐसे तुम्हारे पेट में तुम्हारे आगे पीछे वही आकाश तत्व चिदाकाश तत्व परमेश्वर ही परमेश्वर है इस प्रकार का भाव इस प्रकार का ज्ञान और विशाल दृष्टि विशाल हृदय और दिव्य ज्ञान की जब एकता होती है तो अनेक में एक और एक में अनेक का साक्षात्कार हो जाता है वो सदा साक्षात है कभी दूर नहीं कभी पराया नहीं इन संकीर्णता के कारण अज्ञानता के कारण उससे हम दूर मान लेते हैं पराया मान लेते हैं और अपने को अनाथ मान लेते हैं तुम अनाथ नहीं हो विश्वनीयता नाथ तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है विश्वनीयता नाथ ही तुम्हारे आगे अनेक रूप धारण करके बैठा है विश्वनियता परमात्मा ही तुम्हारे आगे सुख और दुख के स्वांग करके तुम्हें अपनी असलियत जताने को यत्न कर रहा है उससे धन्यवाद दो जो प्रतिकूलता आ रही उससे धन्यवाद दो कि यार तू मुझे धोखा नहीं दे सकता उन्नीस में एक जीवन मुक्त महापुरुष ने कुछ संकल्प किया होगा कि अब सब तो ही है तो बोलेंगे नहीं अंतिम श्वास होगा इस देह का तब कभी बोल लेंगे दूसरे महायुद्ध में सैनिकों द्वारा वो पकड़े गए पूछने पर न बताया तो सैनिकों को और संदेह हुआ अपने मुखिया के पास कर्नल आदि के पास ले गए उन्होंने पूछा तुम कौन हो कहां से आया हो जासूसी शक में पकड़े गए थे वो महात्मा महात्मा ने संकल्प कर रखा था कि जब सब रूपों में तो ही है तब क्या बोलना जब आखिरी आखिरी दम होगा तब कहीं बोल देंगे उसके पहले नहीं बोलेंगे सिपाही सैनिक डांट डांट के पूछते हैं लेकिन उस जीवन मुक्त पुरुष को भय कहां डांटने वालों में भी मैं यही भी मेरी चेष्टा है शरीर का जैसा निमित्त होगा आदि में मेरे चैतन्य स्वरूप का वही हो कर रहेगा भयभीत क्यों होना और उनके प्रति महात्मा जीव के त्यों खड़े रहे। पूछने वाले पूछ पूछ के थक गए कौन हो कहा से आए हो क्या नाम है क्या गांव है क्या धाम है अगर नहीं बोलते तो फिर भला भोंग देंगे सदा के लिए न बोला कर देंगे उस महात्मा पर वो कोई प्रभाव न पड़ा आखिर उन मूर्ख सैनिकों ने उठाया भाला कंठ को मार्मिक जगह होता है वहां भाला रखा फिर भी उस जीवन मुक्त महापुरुष को भय नहीं हुआ जानते हैं कि सब आहलादनी लीला है जैसे सागर में सब तरंग हैं, ऐसे ही पर परमात्मा में सब चेष्टाएं हैं उन मूर्ख सैनिकों ने आखिर भोंका हूं भाला ने का आदेश दे दिया मुखिया ने भाला भोंक दिया गया रक्त की धार बही तब उस महात्मा ने अमृत वचन कहे कि यार तू सैनिक बनकर आएगा यार तू भाला बनकर आएगा तो भी मुझे अब धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं पहचान हूं उसमें भी तो ही तो है सब तो ही तो है शरीर की पूर्ण आहूति जिस ढंग से होनी है हो कर रहेगी लेकिन अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता आज तक मानता था वो अलग है मैं अलग हूं वो गैर है वो गैर हूं लेकिन ये एक ही चैतन्य रूपी महासागर के भिन्न भिन्न तरंगे ही हैं ना कोई शत्रु ना कोई मित्र ना कोई अपना ना कोई पराया सब परमेश्वर ही परमेश्वर है निर्विकार नारायण ही नारायण है मेरा चैतन्य परमात्मा ही है ओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे ज्ञानवान को जिसका विशाल ज्ञान है और विशाल हृदय है ऐसे ज्ञानवान को मृत्यु भी दिखता है तो मृत्यु भी, भी तो ही है भी तो है पार्षद स्वर्गलोक भी तुझी में है नरक भी तुझी में है जिसके लिए स्वर्ग नरक और सब अपना हाफ हो गया उसके लिए आकर्षण कहाँ और भय कहाँ उसके लिए तो परमात्मा ही परमात्मा है आनंद खूब आनंद विशाल हृदय दिव्य ज्ञान विशाल ज्ञान विशाल प्रेम ओ सर्वे सर्वोहाम सुख स्वरूप मैं सर्व हूं मैं सुख स्वरूप हूं मैं आनंद स्वरूप हूं मैं चैतन्य स्वरूप हूं सेवा इस आत्म ज्ञान को व्यवहार में ले आती है भावनाएं आत्म ज्ञान को भाव शुद्धि में ले आती है और वेदांत इस जीवन को व्यापक स्वरूप से अभिन्न बता देता है हर इस विशाल अनुभव में चाहे हजार बार फिसल जाओ डरो नहीं चलते रहो एक बार एक दिन जरूर सनातन सत्य के साक्षात्कार हो जाएंगे जितनी जितनी विशाल दृष्टि रहेगी जितना जितना विशाल मन रहेगा विशाल बुद्धि रहेगी उतना ही उस विशाल तत्व का विशाल चैतन्य का प्रसाद प्राप्त होता है प्रसादे सर्व दुख का नाम उस प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं जगत में जो भी दुख हैं सारे दुख अज्ञान जनित हैं संकीर्णता जनित हैं बेवकूफी जनित हैं वास्तव में दुख का अस्तित्व नहीं और सुख कोई सार चीज नहीं परमात्मा तो परमानंद है परम सुख है जहां सुख और दुख दोनों दिखते हैं बच्चे के खिलवाड़ जैसे ऐसा अपना शांत आत्मा चैतन्य आत्मा हवा चलती है तभी भी हवा है और स्थिर है तभी भी हवा है ऐसे ही परमात्मा की आहलादनी शक्ति से जगत बनते हैं और सुख दुख हाई हो घोड़ा रे होता है तब भी वही है और शांत भाव है तब भी वही है ऐसा जो जानता है वास्तविक में जानता है ऐसा जो देखता है वास्तविक में देखता है ऐसा जो सोचता है वास्तविक में सोचता है ऐसा जो समझता है वही समझदार है बाकी ना समझो का खिलवाड़ है अ खूब आनंद मधुरानंद पर चैतन्यानंद शांति शांति आनंद ही आनंद निश्चिंत नारायण स्वभाव औ मधुर मधुर आनंद आनंद जो बाहर की चीजों में मेरी तेरी बात में उलझे हैं उनके लिए विधान हुआ है शास्त्र का कि इतना इतना सत्कर्म करो तो भविष्य में स्वर्ग मिलेगा और कुकर्म करोगे तो नरक मिलेगा जिनको ज्ञान में रुचि है ईश्वरत्व के प्रकाश में जो जीते हैं उनके लिए इतना करके स्वर्ग में सुख लेने को जाने की इच्छा नहीं नरक के दुख से पीड़ित होकर करना नहीं वो तो समझते कि सब मेरे ही अंग हैं, जैसे दायां हाथ बाहे की सेवा कर ले तो क्या और बाया हाथ दाए की सेवा कर ले तो क्या पैर चलकर पूरे शरीर को पहुंचा दे तो क्या अभिमान करेंगे और मस्तिष्क पूरे शरीर के लिए सुंदर निर्णय ले तो क्या अभिमान करेगा सब अंग भिन्न भिन्न देखते हैं फिर भी हैं तो अखंड एक शरीर के ऐसे सब समाज सब देश सब जातिया भिन्न भिन्न दिखती है वो सत्य नहीं है जातिवाद सत्य नहीं है स्त्री स्त्री और पुरुष सत्य नहीं है बेटा और बाप सत्य नहीं है बेटा और बाप की तरंगे हैं सत्य तो उसमें चैतन्य स्वरूप जल राशि ही है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण का मतलब है पूर्ण जल राशि पूर्ण चैतन्य ही चैतन्य राम ही राम आनंद ही आनंद राम ही राम तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया आया है राम हे दुख देने वाले लोग और हे दुख के प्रसंग हे सुख देने वाले और सुख के प्रसंग तुम दोनों के खूब कृपा हुई और दोनों ने मुझे फल ये दे दिया कि सुख भी सच्चा नहीं दुख भी सच्चा नहीं सुख देने वाला भी सच्चा नहीं दुख देने वाला भी सच्चा नहीं सुख और दुख देने वालों के मन के तरंग ही थे लेकिन मन के तरंगों का जो आधार था वो मेरा चैतन्य राम तो वहां भी पूर्ण है का पूर्ण था ओम ओम मौ, मौ, ओम ओम ओम ओम ओम नारायण दिव्य आनंद मधुर आनंद परमेश्वर का आनंद निर्विकारी आनंद निरंजन का आनंद चैतन्य स्वरूप परमात्मा का आनंद ओ नर नारी में बसा हुआ सुखी दुखी में बसा हुआ अपने पराये में छुपा हुआ छुपा हुआ भी है जाहिर भी है अनंत है निर्विकार है निरंजन है है को भी कहने वाला है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कीड़ी ना ना ना ना में तू नानो लागे हाथी में तू मोटो क्यों बण महावत ने मे बैठो हाकण वालों तू को ऐसो खेल रचो मेरे दाता देखूं को ले जाने मगण लागो देवा वालों दाता तुम कर चोरी ने भागण लगो पकड़ने वालों तू को बण बालक ने रोवा लागो छानो राखण वालों तू कर चोरी ने भागण लागो पकड़ने वालो तू को तू ले जोड़ी ने मागण लागो देवा वाड़ो दाता तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहां देखूं वहां तू को तू जल राशि में विशाल उदी में भंवर भी तू ही है तो तरंग भी है जल देव ही है बुलबुल भी तू है और टकराकर कर छिन्न भिन्न होने वाले जल की बूंदे और परपोटे भी तू ही है अरे सेवाल तुझी से बनी है तुझी में टिकी है अब तुझे यार हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं तू अंदर और बाहर पूरा का पूरा भरपूर है इसलिए नरनारे में तु तो ही इसीलिए तेरा एक नाम नारायण भी है और इन तरंगों का साक्षी भी तो ही है इसलिए हजार हजार विष्णु शस्त्र के नाम में तेरा नाम साक्षी भी है तू तो सब में रम रहा है इसलिए तेरा नाम राम भी रख लिया है ऋषियों ने तो सबको अपने आनंद स्वभाव में आकर्षित करता है आनंदित करता है इसलिए तेरा नाम कृष्ण भी है तेरा नाम शिव भी है तेरा नाम कृष्ण भी है तेरा नाम राम भी है और फिर मेरा नाम भी तुझी से है और तेरा नाम भी मुझी से है तेरा नाम ये है वो भी मुझे चैतन्य से स्पुरता है अर्थात तेरा और मेरा केवल तरंग है वास्तविक में वही है नारायण नारायण नारायण पावने भ्योपी हरे नाम केवलम तू मधुर से मधुर है मंगल से मंगल है नारायण नारायण नारायण ओ आनंद आनंद शांति शांति सुख ही सुख ईश्वर ही ईश्वर तो ही तो यो तो ही तो, तो ही तो करते करते फिर तो ही तो करने वाला खो जाता है बोलता है मैं ही मैं सो सोहम शिवोहम आनंदो हम चैतन्यो हम सर्वो अहम फिर मैं किसी का भला करता हूँ ऐसा करता भाव भी नहीं रहता मैं किसी की सेवा करता हूँ नहीं जिसकी कर रहा है उसी में मैं हूँ मैं पहले संकीर्ण था साढ़े फुट में अब मैं अनंत हुआ हूँ अनंत हाँ जितनी विशालता आती है जितनी निष्कामता आती है उतना ही अपने अनंत स्वभाव में तुम जगते हो जितनी संकीर्णता आती है उतना ही दुख दुखदायी परिस्थितियां अज्ञानदायी परिस्थितियां हम लोग बनाकर परेशान होते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण आप खाली हो जाओ मैं फलाना भाई हूँ फलाना माई हूँ फलाना सेठ हूँ फलाना दुखी हूँ सुखी हूँ ये सब कल्पना के वस्त्रों को उतार कर फेंक दो हो जाओ निर्वस्त्र तत्व में जागृत हो जाओ अपने आत्म भाव में ये सब कल्पना के थोथे ओढ़े हुए हैं जो कल्पना के थोथे उसको हटाते जाओ मैं एकदम निर्दोष ब्रह्म ठंड लगती तो ठंड भी मैं हूं और लगती तो शरीर को लगती है उसको भी देखने वाला मैं हूं ठंड बनने का भाव नहीं हजारों शरीरों में ठुठर रहा हूं तो एक शरीर में और ज्यादा ठुठर गया तो क्या फर्क पड़ता है और हजारों शरीर ने ओढ़ रखा है तो एक शरीर ने नहीं भी ओढ़ा तो क्या फर्क आओ, आओ। है धर्म को प्रत्यक्ष कर दो तो मेरा छोकर मेरा मोह माया को छोड़ो एक छोकरा क्या हजारों छोकरे जिससे पैदा होते हैं लीन होते हैं ये तो सागर में तरंग पैदा होकर लीन होते हैं कोई मरता ही नहीं मेरे को मिलेगा न मिलेगा अरे बिछड़ा कहाँ से जुड़ा है, तेरा उठाकर एक कोने से उठाकर तो उठा उठा आश्रम के दूसरे कोने में वस्तु रखी तो क्या फर्क पड़ा इधर ही तो है ऐसे ही विशाल आत्मा का आश्रम है इधर से लड़का को उठाकर उधर रख दिया तो भी क्या है उधर से उठाकर इधर रख दिया ये सब अज्ञान जनित मोह जनित दुख था दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है आनंद आनंद नारायण ही नारायण साई ही साई मेरे गुरु ही गुरु जैसे जल ही जल है तरंग तरंग दिखते हैं अब कोई तरंग उत्पन्न होता क्या कितना सुंदर और लीन हो गया क्या है रे तरंग मेरा मर गया मेरा मर गया तरंग मरा नहीं फिर उठते हैं पैदा होते हैं ये आल्हाद नही लीला है हजारों जन्म में हजारों बेटे हुए हजारों बाप बने हजारों माए बने हजारों फिर मिटे क्या बिगड़ा तुम्हारा कि अभी बिगड़ जाएगा क्या बिगड़ा हजारों जन्मों में कई बेटे बने कई माए बने कई बाप बने कई चाचे बने कई मित्र बने कई शत्रु बने सब लीन तुम्हारा बिगड़ा क्या अभी जो बिगड़ रहा है कुछ नहीं बिगड़ रहा है सब जो हुआ बढ़िया हुआ इन सब ने अनुभव बताया कि सब आलादनी शक्ति लीला मात्र है और लीलाधर सच्चा है मेरे लीला शाह सच्चे हैं लीलाधर सच्चे है। वही लीलाधर है भगवान का नाम लीलाधर भी रखा है ऋषु ने वही लीलाधर है लीला आधार लीला का आधार हम्म नारायण नारायण नारायण क्या शुभ समाचार है क्या मंगल प्रभात है ओ बाहर भीतर एक को जान लो ये गुरु ज्ञान बतायो दुख चिंता भय परेशानियां तब होती है जब वो अलग मैं अलग ये खाऊं तो सुखी रहूं ये पाऊं तो सुखी रहूं यहां जाऊं तो सुखी रहूं हो तरंग बोलती है वहां बनू और वहां भागू किनारे जाऊं तो सुखियों तो टकराती है फिर रोती है फिर बोलती है बनू और किनारे जाऊं तो सुखी रहूं अरे तू तो अभी जहाँ है वही पूर्ण है बेटी ऐसे जो बोलता है यहाँ जाऊं वहां जाऊं जहाँ तू खड़ा है दुनिया के किसी छेड़े में जा अंत में तो तुझे ज्ञान राशि में ही आना पड़ेगा ज्ञान की उदधि में गोता मारना पड़ेगा प्रेम के प्रकाश में ही जीना पड़ेगा बड़ी सुविधाओं से तुम बलवान नहीं होते हो और असुविधाओं से तुम क्षीण नहीं होते हो असुविधारूपी फल से भी तुम ये निकालो कि आखिर ये तरंगे हैं और सुविधा से निकालो कि तुम जितने जितने अनजाने में ही आत्मरामी होते हो उतना उतना तुम्हें चैन आराम का एहसास होता है जब जब दुख हो परेशानी हो भय हो समझ लेना की अज्ञान की उपज है कहीं न कहीं ना समझी है उसको पकड़ाए से लिए दुख होता है विकार उठे तो समझ लेना कि ना समझी है इसलिए बह गए फिर बह गए उसको याद करते करते बहते ना रहो दूसरी बार सावधान रहो सबक सिखा दिया किसमें कोई सार नहीं विकारों ने सबक सिखा दिया कि इसमें परेशानी के सिवा और कुछ नहीं है क्रोध ने सिखा दिया कि इसमें हानि के सिवा कुछ नहीं है मोह ने सिखा दिया किसमें मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं है तो जो कुछ हुए काम हुए क्रोध हुए लोभ हुए मोह हुए सब जो हुए सबक सिखाकर क्षीण हो गए काम शाश्वत नहीं है राम शाश्वत है काम आया और गया लेकिन राम तो पहले भी था अब भी है बाद में भी रहता है चेतना में क्रोध शाश्वत नहीं क्रोध एक विकार है आया और गया मोह भी आया और गया धन इक्ठा करते करते आदमी उब जाता है परिवार से मोह करते करते कड़वे अनुभव होता है तो उब जाता है काम के खड्डे में गिरते ही तुरंत फल का अनुभव होता है आदमी को हाथों हाथ फल मिल जाता है काम सुख का थोड़ी देर में थूस हो जाता है तो ये काम क्रोध ये सब सिखा के जाते हैं कि बार बार तरंग बनकर किनारों से टकराकर रो चिंखो मत अपने जल राशि को जानो नारायण नारायण नारायण अपने शांत स्वभाव को जानो अपने प्रेमास्पद स्वभाव को जानो अपने अमर स्वभाव को जानो अपने चिदघन चैतन्य राम को जानो और राम को जानने वाला फिर अलग नहीं रहता वो राम मैं हो जाता है सो जाने जा सुदेव जना ही जानत तुम ही, तुम ही हो जाई तुमको जानने वाला तुम ही हो जाता है मधुर मधुर सुखद सुखद आनंददाई अनुभव में आराम पाते जाएंगे संग दोष जैसी बुरी चीज और कोई नहीं भीड़ भाड़ में विकारी लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता है एकांत में या तो फिर भगवान की मस्ती में जीने वाले मस्त साधकों के बीच में बाकी फिर हमें हमें और अच्छा नहीं लगता अब इंद्रियों के प्रदेश में ज्यादा जीना घूमना अच्छा नहीं लगता तो इंद्रियातीत आत्मभाव में आत्मज्ञान में ही सुख का अनुभव जान लिया कीचड़ में कोई सार नहीं जान लिया तरंग बनकर किनारों से टकराने में सार नहीं अब तो मुझे जलराशि में ही अच्छा लगता है आओ सेठ बैठो सेठ फलाना सेठ हवाए से लोगों की बात अब सेठ बने के अहम को पोषने में मजा नहीं आता अब तो मजा आता है कि मिट जाए मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भव पार जीवन की शाम हो जाए उसके पहले अपने जीवन तत्व में भी शांति मिल जाए बस अब फलाना फला जगह चेयरमैन पूछड़ाना चेयरमैन फलाना ना आ सब देख लिया खिलवाड़ अपने को सता के देख लिया अपने को खपा के देख लिया सता के देख लिया अभी देखना बाकी है तो फिर जरा करके देख लो <laughs> अब तो करके देख लिया आजीवन अनुभवी आदमी एक आद थप्पड़ से चेत जाता है नहीं तो फिर दूसरी मिलती है तीसरी मिलती है संसार में प्रकृति थप्पड़ मार मार के तुम्हें परमेश्वर पद में पहुंचाना चाहती अगर समझ के पहुंचते तो आराम से तुम्हें खेलते कूदते ले जाना के लिए भी वो प्रकृति देवी तैयार है नहीं मानते तो मोमता करते हो तो वो चीज छीन कर थप्पड़ मार के भी तुमको जगाने के लिए उत्सुक रहती है महामाया क्योंकि वो है तो आखिर परमेश्वर की आलादनीय शक्ति कोई तुम्हारे शत्रु की तो है नहीं माया कहो प्रकृति को है तो परमेश्वर की आलादनी शक्ति है तो उसी का ही अभिन्न अंग है जैसे जल की चाहे कैसी भी तरंगे हो सागर में है तो जल का ही तो परिणाम जल का ही विवर्त है परिणाम नहीं विवर्त परिणाम तो बदल जाता है विवर्त नहीं बदलता जैसे दही दूध का परिणाम है ऐसे भगवान का परिणाम जगत नहीं है भगवान का विवर्त है जगत ताना बुनते न सूत का तो एक छेड़े से दूसरे छेड़े सब सूती सूत होता है और कपड़े के एक छेड़े से दूसरे छेड़े और अनेक आड़े सीधे गोलाकार या चौरसाकार लमचोरस जो भी ताना बुनी है सब सूत ही सूत होता है ऐसे ही जगत में जो भी कुछ ताना बुनी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म की है और मृत्यु कहाँ है जन्म भी कहा है अपना कहा पराया कहा एक जगह सूत का बुना हुआ चित्र देखा गया महात्मा गांधी सूत के कपड़े में चित्र बनाया गया अब वो महात्मा गांधी की चप्पल भी सूत है तो हाथ में डंडा भी सूत है और आंख में चश्मा भी सूत है और जो धोती लगी है वो भी सूत है और जो हड्डियां दिख रही वो भी सूत ही सूत है ऐसे ही सब ब्रह्म ही ब्रह्म है खान का खिलौना राजा बना है और महाराज ताज पड़ा है रथ पे बैठा है वायसरा बना है और फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठा है टोपा पहना है आ महाराज क्लिक टिकट कलेक्टर बना है खांड का ओ वायसरा को थप्पड़ मार के उसका टोपा तोड़ दो और मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा और राजा के ताज को मुंह में डालो तो खांड का स्वाद आएगा और टिकट कलेक्टर का टिकट मांगने का हाथ मुंह में उठा के डाल दो तो स्वाद खान का आएगा गोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला ऊंट हाथी साहब सहाव, साहेबी मुंह में डालो स्वाद खांड का आएगा ऐसे ही ज्ञान का हृदय बना लो फिर जहां भी निगाह जाएगी परमेश्वर का ही आनंद आएगा जिसको एक जगह अपना प्रियतम तो, प्रिय मिलता है तो कितना आनंदित होता है कभी कभी अपना प्यारा प्राणों से प्यारा जैसा व्यक्ति मिलता तो कितना खुश होता है कभी कभी अपना प्रिय मिलता है अपने प्रिय वस्तु मिलती है प्रिय व्यक्ति मिलती है प्रिय जगह मिलती है तो कितना मजा आता है ज्ञानी को तो सब जगह अपना प्रिय परम प्रिय मिलता रहता है तो कितना मजा में रहते हैं ज्ञान से तो आपको सर्वत्र सदा प्रिय ही प्रिय मिलेगा वस्तुओं से तो कभी प्रिय वस्तु मिली छूट जाएगी प्रिय वस्तु भोगते भोगते शरीर दुर्बल हो जाएगा निराशा आ जाएगी लेकिन ज्ञान की निगाह आजगी प्रेम की सरिता भाई तो आपको सर्वत्र अपना प्यारा ही प्यारा देखेगा भाला में भी यार तू धोखा नहीं दे सकता जो दुखद मृत्यु है वो भी समाधि का सुख दे रहे कि हम तुझे पहचानते हैं रक्त बहेगा तो यहीं बहेगा यहीं से बना यहीं बहेगा ये यह भी एक सागर ही है ईश्वर का और भाला भोंगने वाले में भी तू शरीर का ऐसे ही निमित्त होगा ऐसा कौन सा शरीर है जो शाश्वत रहा है कोई शरीर किसी निमित्त कोई किसी निमित्त ऐसा कौन सा बुलबुला है ऐसा कौन सा तरंग है जो शाश्वत रहा है ऐसे ही शरीर रूपी तरंगे उस चैतन्य के महासागर में खेलती है कूदती है नाचती है गुनगुनाती है इसने उसको मारा उसने उसको पकड़ा उसने इससे ये करा वो करा ये सब खिलवाड़ मात्र है माया मात्रम मात्र इदम दो आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण इसलिए परमात्मा को प्यार करते हुए पुण्यात्मा होते जाओ परमात्मा के नाते कर्म करते ही पुण्यात्मा होते जाओ और परमात्मा अपना आपा है ऐसा ज्ञान बढ़ाते महान पुण्यात्मा होते हुए महात्मा बनते जाओ वस्त्र रंगने को मैं महात्मा नहीं कहता घर बाहर छोड़कर एक आदमी जो अपने आप को विषय विकार विलास में संपूर्ण शरीर के सुखों में खर्च रहा है वो भी गलत जगह पर उसके पैर पड़े हैं भविष्य उसका दुखद और अंधकारमय होगा दूसरा आदमी वो है जो सब कुछ छोड़कर निर्जन जंगल में रहता है अपने शरीर को सुखाता है मन को तपाता है संसार खराब है ये माया जाल है ये ऐसा है ये वैसा है इसे बचो ऐसा करके जो बिल्कुल बिल्कुल त्याग करता है त्याग त्याग त्याग ज्ञान सही नहीं लेकिन एक धारा में बहता है वो भी कहीं गलत रास्ते की यात्रा करता है बुद्धिमान तो वह है कि सब में जो सब होकर बैठा है उस पर निगाह डाले मोह ममता का त्याग संकीर्णता का त्याग अहंकार का त्याग उद्वेग आवेश का त्याग और वो आप त्याग तब सिद्ध होगा जो जब ज्ञान की निगाह से देखोगे संकीर्णता मिटेगी परमात्मा की निगाह से देखोगे तो मोहमता मिटेगी और सर्वेश्वर के ज्ञान से पल्लवी पावन होकर तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क जब तालबद्ध होंगे तब तुम सब कुछ देते लेते खाते महात्यागी महाभोगी महान एकांती और महान महान प्रवृत्ति करने वाले दोनों की अनुभूतियाँ आप एक साथ करोगे महान प्रवृत्ति और महान त्याग का अनुभव त्यागी एक गलत छोर पे है भोगी दूसरे छोर पर है लेकिन बुद्धिमान ज्ञानवान सत्शिष्य और साधक त्याग और भोग दोनों को असाधन बनाकर जिससे त्याग और जिससे भोग दिखता है उस परम पद में जग जाते हैं त्याग भोग रोग जाके नहीं भोग का रोग भी नहीं और त्याग का आवेश भी नहीं ऐसे जो ज्ञानी हैं वो विद्वान निरोग भोग रोग जाके नहीं भोग और त्याग जिसको नहीं है मैं त्यागी हूँ ऐसा भाव भी जिसको नहीं है मैं भोगी हूँ ऐसा भाव भी जिसको नहीं है जो भोग और त्याग दोनों को इंद्रियों का खिलवाड़ समझता है मन का पूर्णा समझता है और सर्वत्र अपने सर्वेश्वर की सत्ता अपने से अभिन्न मानते ऐसे धीर ज्ञानी के जो सत्शिष्य होते हैं वे हर हाल में हर परिस्थिति में सुखद अनुभव सुखद निगाह पा लेते हैं ओ मो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मधुर मधुर आनंद आनंद अब हमारे देव अकेले एक मंदिर में नहीं रह सकते हैं हालांकि हमारे देव केवल एक मंदिर में ही थे ऐसी बात नहीं थी हमारी बुद्धि छोटी थी तो हमने हमारे देव को एक मंदिर में रखा था अब तो हमारे देव अनंत ब्रह्मांडों में है ऐसी हमारी मति हो रही है देव हमारे अभी बड़े नहीं हुए देव तो बड़े थे लेकिन हमको देव की कृपा से देखने की निगाह बढ़िया मिली है अगर सर्वत्र अपने देव को नहीं देख सकते हो तो कम से कम एक ऐसे पुरुष में अपने देव को देखो जिसको तुम निर्दोष प्यार कर सकते हो एक ऐसे चित्र में देखो अपने देव को जिसमें तुम्हारी निगाह निगाहती है फिर धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति में भी अपने उसी देव को देखो फिर तीसरे में देखो चौथे में देखो ऐसे करते करते बुद्धि को विशाल करो तो तुम्हारी मर्जी और तत्व सुनकर और उसी देव के प्यारों को मिलकर उनके वचनों को पाकर एकदम दृष्टि को खोल दो तो तुम्हारी मर्जी लेकिन आना तो यही पड़ेगा अखंड अनुभव में वही विश्रांति है और वही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए लक्ष्य उन्नत बना दो फिर हजार हजार गलतियां हो जाए डरो नहीं फिर से ट्राई करो कदम एक बार फिर से रखो जिसका लक्ष्य पवित्र नहीं उन्नत नहीं सर्वव्यापक सर्वेश्वर के साक्षात्कार का लक्ष्य नहीं है वो लक्ष्यहीन आदमी हजारों गलतियां करेगा और लक्ष्य वाला आदमी सैकड़ों गलतियों कर लेगा लेकिन जो सैकड़ों गलतियां करता है तभी भी लक्ष्य जिसका उन्नत है वो जीत जाता है जिसका लक्ष्य उन्नत नहीं है वो सैकड़ों गलतियों में रुकेगा नहीं हजारों में नहीं रुकेगा लाखों में नहीं रुकेगा करोड़ों गलतियां करोड़ों जन्मों तक करता ही रहेगा क्योंकि उसके जीवन में सर्वेश्वर सर्व में व्यापक एक परमात्मा है ऐसा लक्ष्य नहीं है उसका जीवन में मोक्ष का लक्ष्य नहीं है उसके जीवन में सुख दुख से पार होने का लक्ष्य नहीं है तो सदा सुखी दुखी होता रहेगा सुखी दुखी होता है वो गलतियाँ करता ही है जो गलतियाँ करता है वो सुखी दुखी होता है जो सुखी दुखी होता है वो गलतियाँ करता है इसीलिए हजारों हजारों जन्म बीत गए हजारों हजारों युग बीत गए काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्य नहीं बना इसलिए हे मेरे प्यारे साधक तू अपने जीवन का लक्ष्य बना ले कि सर्वत्र सर्वेश्वर को देखें आप सहित परमेश्वर को देखें सो प्रभदुर नहीं प्रबत् है घर विच आनंद रहा भरपूर मनमुख स्वादन पाया जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ मैं भोरी डुबन डरी रही किनारे बैठ खोज अपने आप में जो विचार उठता है कहां से उठा जो इच्छाएं और चिंताएं उठती कहां से उठी क्यों उठी खोज खोज खोज और तू पहुंच जाएगा अपने परम लक्ष्य में और फिसल जाए तो डर मत फिर से चल रुक जाए कहीं कोई थाम ले तुझे तो सदा के लिए चिपक मत फिर चल।, चल चल चल और चल अवश्य पहुंचेगा और चलना पैरों से नहीं है केवल विचारों से और अपने सतकृत्यों से चलना सर्वेश्वर कोई दूर नहीं है कि चलो यात्रा करो चलते चलते पहुंचो कलकत्ता में बैठा है या दिल्ली में या वहीं वहींकुट में वो जहां से तुम चल रहे हो ने सत्ता भी उसी की है उसको खोजने की शुरुआत करते वहीं वो बैठा है फिर भी खोजो उसी के भाव से खोजते खोजते घूम घाम के वहीं विश्रांति मिलेगी जहां से खोजना शुरू हुआ है जहां से खोजना शुरू है वही विश्रांति मिलेगी बिना खोजे विश्रांति नहीं मिलती बिना खोजे अगर बैठ गए तो आलस्य प्रमाद और मौत मिलती है खोजते खोजते खोजते खोजते आप सीधा नाक की सीधा में चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते पूरी पृथ्वी की यात्रा करके वहीं पहुंचोगे जहां से चले थे आओ, माओ, माओ, माओ, माओ, माओ, मधुर मधुर आनंद शांती ही आनंद शांति ही शांति तु, तू ही तू तू ही तू अथवा तो मैं ही मैं वो गैर वो गैर नहीं सब तू ही तू अथवा सब मैं ही मैं तुम अनंत से जुड़े हो वास्तव में तुम अनंत हो अनंत विश्व राशि से तुम्हारा श्वास जुड़ा है अनंत आकाश से तुम्हारा हृदय आकाश और शरीर का आकाश जुड़ा है अनंत जल राशि से तुम्हारा शरीर जुड़ा है अनंत तेज राशि से जुड़ा है अनंत पृथ्वी से जुड़ा है ये पंच भौतिक भी अनंत महाभूतों से जुड़ा है तो तुम्हारा इन पंचभोति को चलाने वाला चिदाकाश तो अपने ब्रह्मानंद स्वरूप तुम्हारा आत्मा तो अपने परमात्मा से सदैव जुड़ा है जैसे घड़े का आकाश महाकाश से जुड़ा है ऐसे ही तुम्हारा आत्मा परमात्मा से जुड़ा है ये कहना भी छोटी बात लगता है हकीकत में तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है जुड़ा भी थोड़ी नीचे अवस्था में आकर बोलना पड़ता है आओ, माओ माओ मऊ अपने सर्वेश्वर स्वभाव को याद करो और जग जाओ अभी मुक्ति का अनुभव अपने परमेश्वर स्वभाव को स्मरण करो युद्ध के मैदान में अर्जुन ने स्मरण कर लिया श्री कृष्ण के प्रसाद से और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तो साबर के तट पर तुम भी सुन लो आशाराम से और नष्टो मोह स्मृति लब्धुआ कर लो क्यों कंजूसी करते हो क्यों देर करना ये तो जैठ युग है ओ बहुत हो गया संसार की वाहवाही के पीछे भागना बहुत हो गया विकारों के पीछे भागना बहुत हो गया मेरे तेरे की पुण्य पाप की खिचड़ी पका पका कर हाथ जलाना और मुंह सुकोना अब तो आत्मृत भी हो नालियों में कूद कूद के देख लिया और कपड़े धो धो के भी देख लिया कपड़े पहन पहन के भी देख लिया कल्पनाओं के कपड़े पहने कल्पनाओं के कपड़े सवारे अच्छी कल्पना की कब अच्छी से भी अच्छी की बुरी कल्पना को हटाने के लिए दूसरी कल्पना की सारी कल्पनाएं तुम्हारे मनोघटित हैं इन कल्पनाओं से पार वेदांत के अमृत को जीवन में उतारो हालांकि वेदांत की कल्पना भी शुरू में तो कल्पना ही दिखती है वेदांत की बातें भी ना समझी से कल्पना दिखती है जब गहराई में जाओगे तो सारी कल्पनाओं के आधार में वो तुम्हें ठहराने का सामर्थ्य रखता है ऐसा वेदांत अमृत देता है नारायण नारायण मधुर मधुर सुंदर सुंदर सुहावना अनुभव आत्मानंद में मस्त है करे विदांति खेल मोह कभी ना ठक सके इच्छा नहीं लवलेश जो सारे दुख हैं इच्छा का ही परिणाम है दुरिच्छा को छोड़ने के लिए शुभ और अंत में शुभ भी छोड़ दो परम शुभ को ही निहारो फिर जो ईश्वर की मर्जी तुम्हारे द्वारा जो जी जो भी काम करवा रहा है सब ठीक है और फिर वो तुम्हारे से दूर भी नहीं तुम उसे दूर भी नहीं तो करने वाला और करवाने वाला ये भी फिर तुम्हें खिलवाड़ लगेगा ऐसा परम सत्य तुम्हारा आत्मा है जगो उसमें जैसे भगवान भास्कर प्रकाशित हो रहे हैं ऐसे तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित होने दो कल उत्तरायण था अब तुम्हारा रथ तेजी से उत्तर के तरफ चले जैसे सूर्य सूर्यनारायण दक्षिणायन से उत्तर के तरफ आ रहे हैं ऐसे ही तुम देह देहाध्यास से आत्मभाव में आते जा रहे हो आनंद आनंद सुख ही सुख चैतन्य ही चैतन्य जैसे तुम अनंत जल से जुड़े हो अनंत वायु से जुड़े हो अनंत आकाश से जुड़े हो ऐसे पशु और पक्षी भी उसी अनंत से जुड़े हैं अर्थात तुम और पशु पक्षी पक्षी एक ही जात के हुए हैं हम आप हम भी एक ही जात के जैसे हम जल राशि से वायु राशि से जुड़े ऐसे आप भी जुड़े हैं जैसे आप हम एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसे ही पक्षी भी हम लोगों से जुड़े हैं वनस्पति भी हम लोगों से जुड़े हैं तो हम तो अनंत से जुड़े हैं फिर ये पढ़ाई अपने ये केवल ऊपर ऊपर का खिलवाड़ मात्र है गहराई में एक ही सब तरंग गहरे जल राशि से जुड़े हैं फिर चाहे मलिन हो चाहे शुद्ध हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे भंवर हो ऐसे सारा ब्रह्मांड का एक सत्व है एक अखंड ब्रह्म है सब ब्रह्म से जुड़े हैं अरे सब ब्रह्म मय है ओ ओ सब तरंग जल से जुड़े हैं ये भी समझाने की प्रक्रिया है सब भंवर जल से जुड़े हैं सब बुलबुलें जल से जुड़े हैं ये समझाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती वास्तव में सब भवन और सब बुलबुले जल ही है ऐसे ही सारा जगत ब्रह्म ही है मेरा नारायणी है ओम ओम ओ अपने नारायण स्वरूप का अनुभव करने के लिए भले हजार हजार बार तिस आ जाए निराश न होना डरना नहीं यही तुम्हारा सनातन सत्य खोलने के लिए अगर ये विघ्न बाधाएं और दुख नहीं आते तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई ज्ञान की किरणें कैसे विकसित होती अगर ये फिसलाहट नहीं आती तो रोग प्रतिक रोग नहीं होता तो रोग प्रतिकारक शक्ति भी मर जाती जिन देशों में बहुत सुविधाएं हैं उन देशों में रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो जाती हमने देखा अमेरिका के जीवन में थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो एसी चालू होती थोड़ी सी ठंडी ज्यादा हो जाए तो हीटर चालू हो जाते हैं तो ऐसे जीवन जीने में आदमी जो मानते हैं वो लोग जब इंडिया आते हैं भारत में आते हैं तो थोड़ी थोड़ी मौसम के या जल के फेर घर से उनका शरीर बीमार हो जाता है जल्दी ठीक नहीं होते और बहुत डरते हैं कहीं बीमारी ना हो जाए और जिनको रोग असुविधाओं में जीते हैं उनके रोग प्रतिकारक शक्ति भी ऐसी है कि अपने देश में तो जी लेते हैं अच्छी तरह से हर देश के पानी को हजम कर लेते हैं भारतवासी हर देश के पानी को और सब तमाम देशों के जलवायु को हजम कर लेता है क्योंकि भारत में तमाम प्रकार की असुविधा सुविधा सब सहते सहते सहने की शक्ति और रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है मेरे भारतवासियों की इसीलिए सब देश का पानी हजम कर लेते हैं सब अवस्थाओं में जी लेते हैं सब देशों में पहुंच जाते हैं और सब कार्यो में रास्ता खोज लेते हैं ऐसे ही सबका जो आधार है उसमें भी रास्ता इस भारत ने ही दिखाया है और खोजा है अद्वैत ज्ञान भारत की सौगात है ये दिव्य ज्ञान भारत का ही रिसर्च है और मैं इतना दिव्य ज्ञान के सारे विश्व को शांति और आनंद सहज में दे सकता है ऐसा ही ज्ञान है गीता का उपनिषदों का वेदांत का ज्ञान सहज में सुख और सत्य ज्ञान परम ज्ञान है सबका आधारभूत है चाहे फिर वॉशिंगटन हो चाहे मैक्स मूलर हो चाहे कुलिज हो चाहे कोई सेना नायक हो तभी सफल होता है कि जाने अनजाने अपने चैतन्य स्वभाव में कुछ क्षणें ज्यादा आता है जितनी क्षण ज्यादा रहता है जितना विशाल होता है उतना ही वो सफल होता है जितना ज्यादा रहता है विशालता में उतना ही ज्यादा ऊंचाई पर वो दिखता है जितना एकाग्र होता है उतना ही सफल होता है फिर चाहे आइंस्टन हो चाहे न्यूटन हो चाहे बरकले हो चाहे सीजर हो चाहे कृष्ण हो चाहे कंस हो कंस भी सफल हुआ था अनजाने में थोड़ा बहुत पहले एकाग्र हुआ होगा थोड़ा बहुत बहुजन हिता है बहुजन सुखा है किया होगा तब मनोबल बढ़ा और फिर जब देख भोग भोगने को है और पिता को भी कैद किया और स्वार्थ में गिरा तो गिरते गिरते गिरते विनाश को हो गया रावण की उन्नति का भी यही कारण है मूल कारण एकांत में रहा तप किया शिवजी को रिझाया एकाग्र हुआ मन बुद्धि से कुछ डीप में गया तब शिवजी ने वरदान दिया और सुखी हुए और फिर मन बुद्धि और इंद्रियों में और संसार में बहला तो फिर गिरा